के दिन की ओम का उच्चारण करेंगे मन में अर्थ की भावना परमात्मा के सर्व प्रकाशक सर्व संचालक इस अर्थ की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण श्वास भरे जनों उपनिषद के क्रम में कठोपनिषद को हम देख रहे हैं कल उपनिषद की कठोपनिषद की पांचवी वली के अंतिम श्लोकों को देखा था जिसमें नचिकेता ने यमाचारी से पूछा था कि इतना सब आपने बताया लेकिन मैं उस अमृत तत्व को कैसे पा सकूं उस परमात्मा को कैसे जान सकूं उसका उपदेश उद, आप मुझे दीजिए तो मुक्ति प्राप्ति के लिए बहुत से विवरण बहुत से उपाय बताने के बाद भी यमाचार्य एक नए तरीके से फिर कुछ वर्णन नचिकेता के सामने रख रहे हैं छठीवल्ली में एक तत्व की तरफ वो एक वस्तु की तरफ नचिकेता का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुक्ति को यदि पाना है परमात्मा को यदि पाना है इस तत्व को इस वस्तु को भी ध्यान में रखना होगा यह कैसी है और क्यों है पहले श्लोक में वो कहते हैं ऊर्ध मूलो शाखा एशो अश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद तदेव अमृत मुच्यते लोका श्रिता सर्वे तदुनातेति कशन एतत्व एक इस तत्व को तुम अच्छी तरह से जानो क्या है वो चीज क्या है वो वस्तु तो कहा ये ऊर्ध् मूल अवाक्षाख अश्वत्थ एष सनातन एक अश्वत्थ है संस्कृत में अश्वत्थ पीपल को बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष और यह प्रतीक के रूप में किसी भी वृक्ष के लिए यहां ग्रहण किया गया बोले एक ऐसा पीपल का पेड़ है एक ऐसा अश्वत्थ है जो ऊर्ध्व मूल जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है और अवाक शाखा जिसकी शाखाएं पहनिया नीचे की तरफ है जिस पीपल के वृक्ष को हम देखते हैं लोक के अंदर उसकी जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन ये किसी और अश्वत्थ की तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि जिसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ हैं लेकिन शाखाएं नीचे की तरफ हैं और यह अश्वत्थ है हमारा अपना शरीर जिस शरीर में हम रह रहे हैं जिस मनुष्य शरीर में हम रह रहे हैं उसको यहां अश्वत्थ वृक्ष पीपल वृक्ष से समझाया जा रहा है लेकिन अंतर है कि इसका इसकी जड़ ऊपर की तरफ है वैसे हम पीपल के वृक्ष को भी देखें तो जमीन के अंदर जब वो जाता है तो वहां भी शाखा प्रशाखा जड़ों की फैलती है बीच में एक मोटा तना होता है और ऊपर आकर के फिर शाखा प्रशाखा टहनियां फैल जाती हैं। इस मनुष्य शरीर में बुद्धि और बुद्धि से निकलने वाले तंत्र उस दृष्टि से मनुष्य शरीर का मूल मस्तिष्क को सिर को कहा गया इसकी जड़ तो ऊपर है यहीं से सब कुछ केंद्रित नियंत्रित होता है और नीचे बीच में धड़ है और फिर शाखाएं हैं हाथ पैर हैं तो ये उल्टा वृक्ष की तरह से हमारा शरीर है इसको अश्वत्थ क्यों कहा गया अश्वत्थ शब्द के अंदर हम इसको विभाजित करें तो अ श्व और स्थ अ का मतलब है निषेध मना किया जा रहा है जैसे सत्य के आगे अ लगा देते हैं असत्य हो जाता है तो विपरीत हो जाता है श्व को संस्कृत में कहते हैं कल को श्व बोलते हैं आने वाला जो कल है उसको संस्कृत में श्व बोलते हैं और स्था रहने वाला स्थित रहने वाला जो श्व स्था कल रहने वाला है उसको श्वत्थ कहेंगे और जो इसके विपरीत हो अर्थात जो कल न रहने वाला हो उसको कहेंगे अश्वत्थ तो ये शरीर ऐसा है जिसका कल रहेगा अथवा नहीं कोई भरोसा नहीं है ये शरीर कभी भी छूट सकता है इसलिए इसको अश्वत्थ नाम से कहा गया और इसके लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग नचिकेता को बताने के लिए यमाचार्य ने इसलिए किया कि इसको तुम कल न रहने वाला इस रूप में देखो अगर तुम उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो पहला तत्व तो इस शरीर को अश्वत्थ मानो अश्वत्थ मान करके चलो फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी तो ये अश्वत्थ वृक्ष है तो ऊर्ध मूल वाला और नीचे शाखा वाला ये अश्वत्थ है लेकिन उसके आगे फिर एक शब्द कहा सनातन सनातन का मतलब है जो हमेशा रहने वाला हो जो नित्य हो अब उपनिषद कि रहस्यवादी हैं इसी तरह की भाषा में ये बात करते हैं एक तरफ कहा कि ये अश्वत्थ है कल भी नहीं रह पाएगा कल रह पाएगा इसकी भी निश्चितता नहीं है अश्वत्थ है दूसरी तरफ उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया सनातन है ये सनातन है सदा रहने वाला है नित्य है तो यदि इस शरीर को व्यक्ति अश्वत्थ मान ले कि यह कल रहेगा या नहीं रहेगा और कल नहीं रहेगा ये मान करके आज का जीवन जिए एक दृष्टि से अनेक श्रेष्ठ गुण भी आ सकते हैं श्रेष्ठ भावनाएं भी आ सकती हैं यह मान करके कि थोड़ा सा समय बचा है और जितना अच्छा इससे पुण्य कर्म कर सके जितनी साधना कर सके उतनी कर ले एक ये दृष्टि आएगी लेकिन एक तरफ सारी योजना सारा उत्साह